उस निविकल्प ज्ञान पर योगी जन अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और उस क्षण को विस्तार देते चले जाते हैं। विस्तार देते चले जाते हैं क्योंकि समय सापेक्षिक है यहाँ हमको ये यह नहीं भूलना चाहिए कि समय सापेक्षिक है तभी तो विस्तार देना संभव है उस एक क्षण को योगी अपनी पूरी जिंदगी बना सकते उसको इतना विस्तार देता है इतना विस्तार देता है, है कि उसी क्षण में उसका पूर्ण चिंतन ठहर जाता है इसलिए वो उसको सतत फिर शिव का दर्शन होता है हर जगह तो वो वही है आत्मबोध उसको सब में उसके अंदर उसको फिर ये नहीं लगे कि यार ये तो मेरा दुश्मन है दोस्त है कल आया था कल नहीं आया था कल बड़ा था आज छोटा ये सब चीज़ों को उसको कुछ लेने जाने लगता उस वक्त तो उसके हृदय में शिवत्ता तो जागृत हो जाते चारों तरफ उसको वही बात करें जैसे राम सुद्दा जी के तथा जिद देखूँ तिक्तू जिधर देखू उधर तिथु तो दिखाई देता है मेरे को और कुछ दिखाई नहीं देता न मेरे को मित्र दिखाई देता है न दुश्मन दिखाई देता है न पराया न अपना दिखाई देता है न बुरा दिखाई देता है ना, ना, ना अच्छा दिखाई देता, देता, देता है मेरे को तो सब तरफ परमेश्वर तू ही दिखाई देता है तो वो स्थिति तब आती है कि जब आप उस प्रथम लक, स्वलक्षणाभास के अनुभव को विस्तार देते चले इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है इस बात पर विश्वास करें कि दो तरह के ज्ञान हैं दूसरे तरह का ज्ञान विचारों से आच्छादित है प्रथम तरह का ज्ञान विचारों से मुक्त है उस पर विचार नहीं कर सकते आप अगर अच्छा निर्विकल ज्ञान में, में हूँ तो फिर गया निर्विकल्प ज्ञान क्योंकि फिर आपने विचार आ गए मन में इसलिए निर्विकल्प ज्ञान तभी ठहरता है जब आप निर्विचार होकर कुछ देर तक कोई चीज़ का अवलोकन करें प्रथम यही अवलोकन करोगे कि किसी चीज़ को देखते हुए तो कम से कम पाँच सेकंड तो निकल जाए कि मेरे मन में कोई विचार ही पैदा नहीं हो ये असंभव नहीं है ये योगियों ने ये बताया कि आरंभिक रूप संभव है क्योंकि जब हम ध्यान के सर्वोच्च स्तर पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको निर्विकल्प निर्विकल्पाभास ही आपको ले जा सकता है तो ये ये भी कहते हैं कि हम हम मानते हैं कि दो तरह के ज्ञान हैं कौन बोल रहे हैं विज्ञानवादी कि हम मानते हैं दो तरह के ज्ञान हैं लेकिन इन दो तरह के ज्ञानों को आप ये बोलते हो कि ज्ञान दो तरह के हैं और ये आत्मा पर प्रभाव डालते हैं और इसके द्वारा बाद में स्मृति भी बनती है तो जब प्रभाव ही इम्पॉर्टेंट है तो आत्मा क्या जरूरत है प्रभाव तो मन पे भी होता है हम मन के ऊपर प्रभाव मान लेते हैं महत्व तो प्रभाव का ही है ना आत्मा को तो है नहीं इसलिए हम उसको प्रभाव का महत्वपूर्ण मान लेते हैं आत्मा को जाने तो एक तरफ इस तरह वो कहते हैं कि वो गड़ू की तरह आत्मा को बीच में क्यों रख देते हो आप इसको बार बार आत्मा आत्मा करते तो आत्मा की जरूरत ही क्या है मन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वस्तुओं का वही बोले ज्ञान का कारण है और वही स्मृति का कारण है और वही हमारे दोनों तरह के ज्ञान को स्वीकार कर लेता है इसमें आत्मा कहाँ आगे बीच में ये हमारा विज्ञानवादियों का तर्क है मज़ेदार बात ये है कि इन तर्कों में उत्पल देव ने जो जवाब दिए हैं वो इतने बढ़िया तर्क हैं आगे हम जब उनका पढ़ेंगे अध्ययन करेंगे वो इतने सुंदर तर्क हैं कि हमको आश्चर्य लगता है कि कितनी विद्वता है कितना क्लियर विजन रहा होगा उनका कितनी बढ़िया दृष्टि रही होगी जिससे उन्होंने उसके साथ उनका सबसे बड़ा उनको व्यक्त करने का जो तरीका है उनका वो तर्क से वो बहुत सुंदर है तो इस तरह से उन्होंने उन सब बातों का तार्किक रूप से खंडन किया कि सामने वाला पूरी तरह से निरुत्तर हो जाता तो वो आगे हम उनके तर्क पढ़ेंगे <laughs> तो यहाँ पर मूलतः ये बात अभी तक हमने पढ़ी इसमें कि पहली बात तो परमेश्वर शिव के अभिलक्षण क्या हैं जिसको हम परमेश्वर कहें हम कैसे सिद्ध करेंगे और फिर उन्होंने अभी शुरू में लिखा था कि कौन मूर्ख होगा जो अपने अस्तित्व को मना करेगा क्योंकि उससे ज़्यादा निकट कोई स्वयं से निकट कौन हो सकता है जब निकट से निकट मैं हूँ और मैं अपने अभिलक्षणों को मैं आपके अभिलक्षण परीक्षण परीक्षण पर, करूँ तो हो सकता है संभव नहीं हो लेकिन मैं अपने आपके अभिलक्षण तो परीक्षित कर सकता हूँ कि मैं जान सकता हूँ मैं अपने आप को पहचान सकता हूँ स्वतंत्र है मेरे पास और मैं ज्ञान के अनुकूल क्रिया कर सकता हूँ ये स्वयं के बारे में तो वो अच्छी तरह जानता है दूसरे के बारे में जाने न जाने पर खुद के बारे में तो जान ही सकता है और इसीलिए इसको सेल्फ रिलाइजेशन बोला है बहुत बोला है कि जो वो स्वयं के बारे में जानेगा तभी वो परमेश्वर के बारे में जानेगा क्योंकि परमेश्वर स्वयं से हटकर कहीं भी नहीं जो मैं है वही परमेश्वर है जो मैं है वो चूँकि हमारा दूषित है शरीर पर अच्छा दित मन पर अच्छा दित बुद्धि पर अच्छा दित और यहाँ तक कि वो उसके बाहर भी चला गया है कि ये मेरा मकान है ये मेरे रिश्तेदार है ये मेरा गाँव है ये मेरा मेरे संपत्ति है इस तरह उसने अपने मैं को न केवल शरीर तक बल्कि शरीर के आसपास भी फैला दिया अब इससे जो ऊपर उठते हैं तो मैं के रूप में अपनी चेतना को पहचानता है शरीर में मैं नहीं हूँ ये बुद्धि में मैं नहीं हूँ ये मकान में मैं नहीं हूँ ये मेरी क्वालिफिकेशन है वो भी मैं नहीं हूँ मैं तो खाली शुद्ध चैतन्य हूँ और इससे भी जब ऊपर उठती है उसकी चे, चेतना यानी सर्वोच्च चेतना उसमें फिर उसका यह आ जाता है कि न केवल मैं चेतना हूँ बल्कि संसार की समस्त चेतना मैं हूँ और संसार का समस्त अभिव्यक्ति जो है वो मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं जिसको देखता हूँ मैं जहाँ छूता हूँ जब सुनता हूँ उसका क्रिएशन करता हूँ ये संसार मेरे लिए मैं संसार के लिए नहीं हूँ ये संसार मेरे लिए ये फिर हम अच्छी तरह से समझ लें ये अहंकारोक्ति नहीं है अहंकारोक्ति तब होगी कि जब हम संसार कितने कि तुम सब लोग कुछ नहीं हो मैं संसार हूँ वो भी तो है और वो भी तुम्हारा ही हिस्सा है जिसको तुम कह रहे हो इसलिए जब आप इसको जीवान से बोलोगे कि मैं संसार हूँ या तो हाँ और ये जब अपने आप अंदर से निकल जाए ध्यान में कि शिवो हम तो कोई बात नहीं लेकिन जब आप सड़क पर चिल्लाओगे कि शिवो हम शिव हम तो इसका मतलब है कि तुम शिव नहीं हो तुमको तो शिवत्वता में अभी देरी है, अभी कच्चे हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जो पहुँच जाता है उसको अनुभव होता है वो चिल्लाने की जरूरत ही नहीं उस बोध को उसको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है तो हमको इस अनुभव की दिशा में आगे बढ़ना है और उसके लिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन ये है कि हम अपना अंतर चिंतन जब फ्री बैठे तो करें कि देखो हम ये काम तो कर सकते जान सकते हैं उस जानकारी के अनुसार एक क्रिया कर सकते हैं जो क्रिया है उस ज्ञान को सिद्ध कर दे कि जैसे मैंने सीख लिया कार चलाना और मैं फिर कार चला के बता दूँ इसलिए और मैं अपने आप को पहचानूँ भी कि मैं हूँ और तीसरा मुझ में एक सीमित सही लेकिन एक स्वतंत्र तो है स्वतंत्रता तो है मैं करूँ ना करूँ वो काम इसलिए ये चार अभिलक्षण हम अपने आप में पहचाने कि अपना विमर्श कर सकते हैं एक स्वतंत्र है ज्ञान के अनुकूल क्रिया कर सकते हैं ये चार चीज़ें अगर हमारे पास है तो वो फिर ईश्वर का यही और इसको यही लक्षण है और ये अभिनव ये ये तो इनके कमेंट्री अभिनव पता जा रहा है कि उत्पल देव जी ने लिखी हुई है तो उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि ईश्वर यही है जहाँ ये ज्ञान और क्रिया प्राप्त हो जाती है तो वहाँ पर ये कहते हैं इनका कहना पड़ता है कि क्रिया तो मात्र अंतरिक्ष में भिन्न भिन्न जगहों पर स्पर्श है उसको तुम क्रिया बोल हो तो। इसके आगे इनके अभी और तर्क हैं बचे दो और श्लोक हैं दसवां और ग्यारहवां श्लोक इसमें इसी हानि में जिसको अपन अगली बार में पढ़ेंगे इनके समस्त जो तर्क हैं वो उसमें पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद में फिर वो हमारे तो महाराज जो जवाब देंगे तो दो और हैं जिसके अंदर वो कहेंगे कि जो खैर उसको अपन उसको बीच में नहीं लाते हैं अपन पहले इतना ही समझ लेते हैं कि उन्होंने अभी तक जो ज्ञान क्रिया और बुद्धि इन सब के बारे में इन्होंने इंकार किया है कि क्रिया नाम की कोई चीज़ है नहीं बुद्धि बोलते तुम जड़ है तो किसी को प्रकाशित नहीं कर सकती चेतन है तो फिर तो तो दो चेतन होगा ऐसे कैसे वो ज्ञान के बारे में कहते हैं और आत्मा के बारे में कहते हैं कि वो अगर उसमें विकार आता है तो फिर वो तुम्हारी आत्मा ही नहीं और विकार नहीं आता और तो तुम तुम्हारी बात ही गलत होगी कि फिर उसमें स्मृति कैसे रहेगी वो कैसे स्मरण करेगा तो इन सब चीज़ों के तारखिक जवाब अपने को उजबल देव महाराज की बातों में आगे प्राप्त हो जाएंगे तो आज की अपनी बात यही समाप्त करते हैं ताकि अगली बातों को आगे शामिल किया जा सके